शांति, शांति, शांति। शांति। ओम ओम ओम हमने तो चार चीजें देखी हैं। एक है आत्मा के बारे में थोड़ी फिलॉसफी समझने की कोशिश की है और परमात्मा के बारे में एंड तीन लोक और उसके बाद हमने त्रिमूर्ति कर्तव्य के बारे में समझने की कोशिश की है और ये बिल्कुल ट्रू नॉलेज है और नॉलेज ये कहता है जितना आप याद रखेंगे वो आपका अपना खजाना बनेगा एंड वो पावर बनते जाएगा आपका इनको भूलने से या इधर उधर होने से चीजें पैसने होगी ठीक है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये पूरे ही नॉलेज और सोर्स ऑफ इनकम जिसको कह सकते हैं इट इज नॉट जैसे पेमेंट मिल रहा है लेकिन ये पूरे ही बर्थ बाय बर्थ आपके काम आने वाली नॉलेज है जी। और ये पढ़ाई एक ही बार होता है और एक ही जन्म में पढ़ना होता है और बाकी सब जन्मों में इसका उपयोग होता है वंडरफुल पढ़ाई है जो परमात्मा के द्वारा पढ़ाया जाता है मनुष्यत्माओं को एंड वो भाग्यशाली होते हैं जिनको ये पढ़ाई करने का मौका मिलता है सबको नहीं मिलता नो वन ऑल आर नॉट गेटिंग द चांस बट आशीष सबको मिल जाता है परमात्मा कृपा सब पर कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई करने वाले कुछ ही बच्चे होते हैं कुछ ही सोच होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं हाँ, हाँ।, हाँ और ये बड़े भाग्य से उनके पास चीजें आती हैं और सबके बस की बात नहीं कि ये नॉलेज समझ सके जी। तो इसीलिए बहुत ही प्रीसियस बहुत ही अनमोल खजाना आपके हाथ में आ रहा है नौ हम लोग जो साइकिल समय के बारे में बात करेंगे कि दुनिया में जो है समय के साथ सब कुछ होता है है ना नहीं। समय नहीं तो कुछ भी नहीं है ना जी दुनिया में तीन हीलर्स बता, बताते है वैसे एक आपका थॉट दूसरा भगवान और तीसरा है टाइम समय जी इनसे बड़ा कोई हीलर नहीं है दुनिया में जी तो हमें समझना बहुत जरूरी है तो उसमें से दो पार्ट्स को तो हमने समझ लिया है अब तीसरे वाले हीलर को यानी समय को हम लोग समझ लेते ठीक है हम्म हम्म तो समय में क्या होता है देखिए आप पूरे दिन को एक बार देख लीजिए इसमें चार प्रहर आता है है ना जी सुबह दोपहर शाम एंड रात और इसी तरह से एक साइकिल को अगर आप देख लेंगे वो कंटिन्यूस फॉर्म है जैसे घड़ी है राउंड राउंड द क्लॉक बोलते हैं अपन वो रुकता रहता हाँ। चलता रहता है तो वैसे ही ये जो समय है काल चक्र जिसको कहा जाता है ये घूमता रहता है ये रुकता नहीं है तो रुकता नहीं है लेकिन इसके फेजेस को हम लोग समझ सकते हैं कितने समय का है क्या है वो सारी चीजों को उस एक क्या बोलते हैं उसका कोई एविडेंस आपको नहीं दे सकेंगे आप ठीक है ना लेकिन इसको एक फिल्म है समझो तो फिल्म का मिनिमम टाइम कितना होता है तीन घंटे वेस्ट ना लेकिन आपके फॉरेन में वगैरह एक घंटे के भी फिल्म बनते हैं डेढ़ घंटे डेढ़ घंटे के बनते हैं शॉर्ट फिल्म दस पंद्रह मिनट के भी बनते हैं है न तो हेलो हेलो कर रही है अभी हेलो हाँ ठीक है हाँ तो मिनिमम तीन घंटा एक आ, क्या कहते हैं एक राइट टाइम आ, एक कह सकते हैं कि तीन घंटे का फिल्म होता ही होता है ठीक है जी तो हम लोग एक जो है ना एक सही चीज को पकड़ लेते हैं तीन घंटे का फिल्म है चार घंटे का नाटक है सात दिन का सप्ताह है तीन दिन का एक साल है है न ये तो आगे पीछे नहीं कर सकते ना अपने इसको जी। वैसे ही ये हुआ दुनिया में जिस जगह पे हम लोग जी रहे हैं उसकी टाइमिंग सही ठीक है आज के समय बर्थ एंड बर्थ अगर हम लोग देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का जो साइकिल है समय चक्र जिसको कहा जाता है उसका हम लोग अगर एक पीरियड हम लोग पकड़ ले तो फाइव थाउजेंड ईयर्स ठीक है फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड 5000 ईयर का एक साइकल, ठीक okay. है, वन साइकिल तो एक दिन भी हो सकता है उसके हिसाब से भगवान के हिसाब से <laughs> जी, ओके, <laughs> okay. हाँ, अब वो भगवान के हिसाब से तो कोई चीजें मिलती अपने को बीस हजार साल पुराना या लाखों साल पुराना चीजें हैं, तो वो भी राइट है उसको अपन बना थोड़ी करेंगे रॉन्ग है उसने एविडेंस दे दिया यूर राइट आपका बात सही है ना जैसे हमने बोला तीन घंटे का फिल्म आपने डेढ़ घंटे का फिल्म देख के आया तो आप भी राइट हैं एंड मैं भी राइट हूँ तो इसमें लड़ाई नहीं कर सकते ठीक है जी। हाँ। तो नाउ हम लोग 5000 को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है एक टाइम है साइकल है कालचक्र जिसको कहते हैं 5000 थाउजेंड ईयर्स को तो 5000 थाउजेंड का ये टाइम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ठीक है जी। हाँ अब 5000 को जैसे एक दिन के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे वन डे में जैसे फोर स्टेजेस होते हैं फोर स्टेजेस हम लोग फील करते हैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट ओके वैसे ही साइकिल को 5000 इयर्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ठीक है तो फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1, 250, 1250 थाउजेंड टू हंड्रेड ऐसे चार भाग हो जाएंगे है ना जी या तो ये चार भाग हम लोग चार फेजेस के रूप में जैसे सुबह दोपहर शाम एंड रात हो गया वैसे हम लोग इसको समझेंगे कि ये मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट ऐसे चार स्टेजेस हैं उसको अपन गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन ये भी बोल सकते हैं ठीक है हाँ। हम्म तो ये हमारा पूरा साइकिल का एक चक्र हो गया फाइव थाउजेंड का तो हम लोग वो 5000 ईयर्स को चार भाग में डिवाइड करके हमने उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है अब भी शुरू होता है तो हम लोग क्या करते हैं 12 अवर्स से दिन की शुरुआत मानते हैं मिडनाइट से है ना तो वैसे ही हमने जिसको शुरू करेंगे 5000 ईयर्स में पहला जो स्टेज है जैसे मॉर्निंग में आप उठते हैं तो आपको पूरी एनर्जी के साथ आते हैं क्योंकि रात में आपका रेस्ट हुआ होता है तो सवेरे क्या करते हैं आप एनर्जी होती है तो आप तो सब काम फटाफट करके आप अपने ड्यूटी पे चले जाते है ना जी। क्योंकि एक एनर्जी मिलती है सोने के बाद आपको एक कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और रास्ते आपको पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाते हैं आप ठीक है तो वैसे ही स्टार्टिंग हम लोग पकड़ लेंगे गोल्डन स्टेज है ना मॉर्निंग वाला गोल्डन टाइम ओके तो उसको ये 5000 थाउजेंड ईयर्स में अपन 1250 ट्वेल्व ईयर्स गोल्डन स्टेज समझ लेते हैं ओके हम्म हाँ अब उसके बाद आएगा सिल्वर स्टेज सिल्वर स्टेज भी जैसे आफ्टरनून है वो भी 1250 साल का सिल्वर स्टेज और उसके बाद हम लोग आते हैं कॉपर स्टेज वो भी ट्वेल्व हंड्रेड एंड साढ़े बारह सौ वर्षो का वो एक समय है एंड कल युग जिसको कहा जाता है आयरन स्टेज वो भी साढ़े बारह सौ वर्षो का ठीक है ये बिल्कुल तो हमने तो आपने गोल्डन को युग भी कोई बताया हाँ अभी तो मैं, तो मैं बता तो रहा हूँ गोल्डन को, गोल्डन सत्य। गोल्डन सत्य। गोल्डन को हाँ गोल्डन को सतयुग कहेंगे सिल्वर स्टेज को हम लोग कहेंगे त्रेता युग एंड तीसरे में हम लोग चले जाएंगे कॉपर स्टेज में कॉपर स्टेज को बोलेंगे डॉपर युग सत्ययुग त युग, युग द्वापर, युगर और दौपर, कल युग कलयुग ठीक है ये हम लोग चार युगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कालचक्र में चार युग हैं पूरे ही और उसमें एक और युग भी आता है जिसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे ठीक है अगर इसको हम लोग पूरे वर्ल्ड लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे साइकिल के हिसाब से तो इसमें चार युग और सत्युग त्रेता युग में जो है कोई भी प्रकार का दुख नहीं है क्योंकि गोल्डन भी कॉस्टली है सिल्वर भी कॉस्टली है तो सुखद है जैसे मॉर्निंग आप उठते हो तो एनर्जी आपके पास है धीरे धीरे आप समझ में वो एनर्जी डल होने लगती है डल नहीं हुई है पर ऐसा फील हो जाता है फिर शाम में आपको डल लगने लगता है तो आप रिटर्न टू द होम वापस आते हो ड्यूटी करते ठीक है थीके? हुँ, हुँ, तो सत्युग एंड तेत युग में आ, सुख सुखद अनुभूति जिसको कहते हैं ठीक है गोल्डन स्टेज में हाईली प्योरिटी एंड हाईली पावरफुल हाईली सुखद मन बहुत ज्यादा सुख होते हैं आपके ठीक है और त्रेता में परसेंटेज कम हो जाता है इसको ऐसा कह सकते हैं हम लोग अ ड सेमी हेवन कह सकते हैं स्वर्ग सेमी स्वर्ग ऐसा भी कह सकते हैं सिल्वर को यहाँ सुख उतना ही है लेकिन उतना नहीं है जितना सत्युग में था hmm, hmm. हम्म हम लोग वापस आते हैं कॉपर में तो यहाँ जो है ना सुख है लेकिन दुख शुरू हो जाती hmm. क्योंकि एनर्जी खत्म हो रही है कहीं ना कहीं हमें मैसेज मिल रहा है कि बैटरी इज गोइंग टू डाई ठीक है hmm, hmm. इंटीमेशन आ गया कि हमको रिचार्ज करने की जरूरत है ठीक है हम्म अब फिर उसके हुँ. बाद आता है कलयुग जहा बहुत ज्यादा दुख है कंपेयरिंग टू सुख के बेट में और वो सुख बहुत कम है दुख ज्यादा यहाँ पर ठीक है और यहाँ हमारी कामना सुख की है लेकिन सुख मिले तो मिले कैसे है ना क्योंकि युग में वो दुख है जैसे शाम हो जाती है तो फिर डरनेस आ जाता है खाना वाना खा लो तो फिर आपको सोना ही है है ना बिना सोए आप नहीं। चैन नहीं आएगा आपको है ना तो यू मतलब सोना जरूरी हो जाता है वैसे कलयुग में दुख अति हो जाता है और सुख बहुत परसेंटेज में रह जाता है चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो पैसा हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन सब जो है सब कुछ होते हुए दुखी है कहीं कही ना कहीं परसेंटेज में उनके पास वो दुख है, है ना? तो ये है कलयुग वाला सी ठीक है अब इसमें जो है ना सर्वधर्म की अगर बात करें तो वो भी एक साइकिल में आते हैं सर्वधर्म के लोग जो है वो भी इस साइकिल हाँ, के अंदर आते हैं और हाँ, हाँ, क्योंकि अभी उसके बीच में कलयुग अंश कृत्युग के मध्य काल में जैसे रात और दिन के बीच में एक छोटा सा प्रहर है जिसको अमृत वेला कहते हैं है, है ना दिन चढ़ा नहीं है और रात खत्म हो गई है बारह बजे रात हो गया एक आ, जे जे। चार बजे से आप उठना शुरू कर देते हैं लेकिन आप उठ के भी करेंगे क्या वैसी सिचुएशन है वहां पर हम्म हम्म। लेकिन आप जग गए चार बजे ऑटोमेटिकली आपको जागना हो जाता है क्योंकि आपकी नींद पूरी हो गई है फिर आप सुस्ती करके पांच बजे तक भी सो जाओ सुस्ती करके छह बजे तक भी सो जाओ आठ बजे तक तो जाओ आपके ऊपर है ठीक है तो ऐसे में इस जो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टाइम कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन दिया गया है वो बीच वाला पेड़ में अमृतवेला जिसको तो वैसे युगों में भी प्रत्युग त्रेता द्वापर कलयुग एंड उसके बीच में एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है अमृतवेला वेला जैसा जिसको कहा जाता है संगम युग वो द्वापर और कलयुग के बीच में इसको लिखेंगे नहीं अच्छा वो सिर्फ टाइम की बात कर रहे हो आप टाइम टाइम टाइम वो जो अमृत हाँ अमृत वेला वो वो कौन से लाइक कॉपर और आयरन के बीच में आएगा नहीं आ, ये आ, हर युग में हर सत्युग के बाद त्रेता त्रेता के बाद द्वापर द्वापर के बाद कलयुग हर युग में होता ही है लेकिन उसकी मैंशन्स नहीं है जैसे आप सवेरे उठे यूटी पे चले गए और दोपहर होते होते आपने टिफिन नहीं लाया कुछ नहीं लाया आपका एनर्जी डाउन हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं से कुछ मंगा के खा लेंगे ना हम खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे आप दोपहर तो में जी हुँ. हाँ तो वो वहां पर भी आपकी एनर्जी डाउन हो गई लेकिन वो खाने से मैनेज हो गया हुँ. खाने से मैनेज हो गया शाम को भी आपको कुछ चाहिए था तो आपने नाश्ता चाय वगैरह पी के मैनेज कर लिया फिर रात में भी आपने खाना वाना खाके थोड़ा सा टहल के फिर वापस हो गया ठीक है लेकिन यहाँ देखिए ना आप सवेरे चार बजे उठेंगे तो खाएंगे नहीं नही दिल भी नहीं, नहीं होगा ना खाने का जी हम्म तो इसको आपने क्या नाम ये कौन सा नाम दिया इसको आ कलयुग एंड सत्युग के बीच वाले को संगमयुग नाम संगम युग तो अब क्या हो रहा है कि हर युग के बाद थोड़ा सा थोड़ा सा लीप रहता है कुछ ना कुछ जो है समय मिलता हमको लेकिन वी आर मैनेजिंग सत्युग से त्रेता में आए मैनेज किया त्रेता से द्वापर में आए मैनेज किया द्वापर से कलयुग में आए फिर भी मैनेज किया लेकिन अब कलयुग से सत्युग जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है एक बहुत बड़ी चेंज है डार्कनेस तो लाइट में जा रहे है हमको तो यहाँ हमारे पास वो कुछ विकल्प नहीं है कि हम मैनेज कर हम्म हम्म तो यहाँ पर कुछ विकल्प जो है वो कोई और शक्ति से हमको लेना पड़ता है तो इसीलिए इसको संगम कहा गया है ठीक है ओके अब थोड़ा हम लोग जो है वापस सत्युग से शुरू करता हूं ठीक है और सत्युग एंड थोड़ा सा अगर पीछे चले जाते हैं तो वो संगम है ठीक है सत्युग शुरू नहीं हुआ तो उसके बीच में क्या होगा कलयुग खत्म हो गया है सत्युग शुरू नहीं हुआ तो संगम है ठीक है तो ये जो समय है इसको समझने की कोशिश करते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन युग कहा जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है परमात्मा जो है एंट्री करते हैं वो अपनी पावर सभी को देते हैं जिसको जो चाहिए वो दे देता है उसको सभी को अपलिफ्ट कर लेते हैं और उनको जो है आ, उनकी सारी कामनाए पूर्ण हो जाती है और उनके भाव सब जो कुछ उनके चाहत में थी वो पूरी हो जाती है परमात्मा सबको ब्लेस करते हैं आशीष करते हैं और वो देखते हैं कि बहुत सारे धर्म है कलयुग में लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है ये लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे कोई भी व्यक्ति व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं इसलिए परमात्मा सुप्रीम पावर यूज करके सभी को मैनेज कर लेते हैं और एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं तो वो सत्य धर्म जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा गया एंड इट लीड्स फ्रम सतय से लेकर फिर वो चलता रहता है वो धर्म ट एंड वो धर्म चलता ही रहता है कलयुग के लास्ट तक संगम तक ठीक है लेकिन क्या होता है जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो धर्म में भी शक्ति जो है कम होने लगती है रिलीजियस इस माइड कहा जाता है तो उसकी शक्ति भी कम हो जाती है तो जब कम हो जाती है सतयुग प्रेता में एक धर्म एक राज्य एक भाषा सब कुछ एक होता है और डॉपर में क्या होता है उनकी एनर्जी कम हो जाती है और दूसरे भी एनर्जी जो आ, जो एंट्री नहीं किए होते हैं वो लोग आते हैं तो डॉपर से जो है आ, दूसरे धर्म भी शुरू हो जाते हैं तो इस्लाम है बौद्ध है क्रिश्चियन है ये सारे एंट्री करते हैं इनके धर्म स्थापक आते हैं और वो डॉपर से अपना धर्म का जो है नगारा बजाते हैं क्योंकि वो पहले वाला धर्म में शक्ति नहीं रहा तो पहले वाले लोग भी कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ ऊपर से भी आ जाते हैं ठीक है कोई लोग नए जन्म लेते हैं कभी भी जन्म ले सकते हैं पूरे साइकिल में तो वो लोग भी आते हैं तो नए धर्म में उनको अच्छा लगता है तो वो उस धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है ये डॉपर में बहुत सारे धर्म आते हैं और यहाँ दुख शुरू होता है इसलिए दुख कम करने के लिए ये पावर्स ये जो धर्म सत्ता के जो आत्माएं हैं वो एंट्री करके दुख कम करने की कोशिश करते हैं ठीक है और फिर भी उनके द्वारा जो भी होता है वो उस मैनेज कर लेते हैं वो दोपर में मैनेज होता है कलयुग में भी मैनेज होता है और लास्ट लास्ट में इनकी भी पावर खत्म हो जाती है।, है तो तब फिर सभी धर्म में भी मुश्किलें आ जाती हैं और फिर वैसे समय में क्या करते हैं परमात्मा एंट्री करते हैं फिर से वापस सेटल करने हैं। तो इसमें हमने क्या समझने की कोशिश करेंगे इसके बहुत सारे अलग अलग पेजेस में परमात्मा ने इसको समझाने की कोशिश किया समय को ठीक है अब इसमें मोटे तौर पे साइकिल में हमने धर्म का और धर्म कैसे चलता है सत्युग प्रेता द्वापर कलयुग में कौन कौन से धर्म आते हैं वो हमने जानने की कोशिश की है ठीक है सत्यु प्रेता द्वापर कलयुग एक धर्म जो चलता है अभी सनातन देवी देवता धर्म आज देवी देवताओं के संस्कार हमारे अंदर नहीं है इसलिए सनातन धर्म उसको कहते हैं या हिंदू धर्म उसको कहते हैं ठीक है हाँ। उसका धर्म ग्रंथ हम लोग गीता कह सकते हैं ठीक है और दोपहर में जो पहला धर्म आया वो इस्लाम उसका फिर धर्म ग्रंथ ये हुआ कुरान फिर उसके बाद दूसरे जो धर्म स्थापक आए बौद्ध आए उनका धर्म ग्रंथ हुआ दामपत और फिर उसके बाद लास्ट में आए क्रिश्चियन उनका धर्म ग्रंथ है बाइबल ठीक है क्रिश्चियन क्रिश्चन क्रिश्चन उनका धर्म ग्रंथ बाइबल ठीक है क्रिश्चियन क्रिश्चियन ओके क्रिश्चियन ओके हाँ ओके ओके सॉरी हाँ तो ये सारे धर्म आ गए और इनके धर्म ग्रंथ भी और सभी धर्म ग्रंथ में एक ही जो है कि सबका कल्याण अर्थ चीजें लिखी गई हैं और वो अपने अपने हिसाब से उनको फॉलोअप करते हैं ठीक है थीके? लेकिन इन सभी के बावजूद भी फिर से वापस रिवाइव करना वो पड़ता है की सर्वशास्त्रों में शिरोमणि किसको कहा गया है गीता को कहा गया है ठीक है और ये सारे जो धर्म आते हैं मिडिल में ये सब उसी से अंचली लेते हैं और अंचली से ये लोग अपना धर्म को स्थापन करते हैं ठीक है अब इनकी भी शक्ति सीमित रहती है फिर परमात्मा आकर वापस जो है ऐसे बहुत ज्यादा दुख त्राही त्राही हो जाता है तो ऐसे समय वापस परमात्मा को आकर रिवाइव करना पड़ता है उनको आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो ग्रंथ है गीता उसको रिवाइव करना पड़ता है रिवाइव करना पड़ता है उसकी रिवीजन कराते हैं उसका समझाते हैं और फिर उसी सत्य धर्म में सभी को टिकाते हैं और फिर सत्य धर्म सत्यों की स्थापना करते हैं। हम्म तो ये एक साइकिल 5000 थाउजेंड का ठीक है हम्म ये आप इतना ही इसमें समझना है अब हम लोग फिर इसी चीज को एक और तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। वो है जैसे पेड़ के रूप में झाड़ के रूप में जैसे आपने सुना होगा क्रिश्चियनिटी में भी जो है ना ट्री बताते हैं कुछ बताते हैं ना जी जी और गीता में भी कल्पृक्ष की बातें लिखी गई हैं हम्म आप कल्पृक्ष क्या है किसी ने अभी तक नहीं जाना समझा भी नहीं है न लेकिन ऐसा बताया गया है कहानियों में कि कल्पृक्ष जो है वो सभी इच्छा पूर्ति हा मनोकामना पूर्ण करने मनो वाली है ठीक हाँ, हाँ, है ना हाँ, हाँ। लेकिन उसका रहस्य ये है वृक्ष के रूप में परमात्मा आकर उस ज्ञान को समझाते हैं वृक्ष क्या है वृक्ष वृक्षपति कौन है और आप कौन है ये पूरी पूरी जो है एक वृक्ष की कल्पना करते हुए वृक्ष के बारे में परमात्मा जो है पूरा ज्ञान देते हैं अब इसमें जो है पहला वृक्षपति पति यानी बीज परमात्मा है हुँ। हुँ। और बीज जब एंट्री करता है तो उनको क्या करना पड़ता है प्रिजर्व कुछ समय के लिए अंदर अंडरग्राउंड काम करना पड़ता है तो अंदरगाम जब परमात्मा एंट्री करते इस कलयुग में तो वो बीज आ गया ऊपर से हम्म, और फिर उसने ज्ञान शुरू किया देना और कुछ लोग जो इन सभी को समझने शुरू कर दिया उनको फिर तपस्या करने शुरू कर दिया हम्म, ठीक है अपना मतलब अपन अपना शुरू हो गए ग्रोथ होने शुरू हो गए और वृक्ष में जितने लोग तपस्या करते उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है जो प्रैक्टिस करने लग प्रैक्टिस करने लगते हैं राजयोग करने लगते हैं ध्यान करने लगते विधि पूर्वक वो काम करने लगते हैं एक सिस्टम से चलते हैं और उसके अनुसार वो काम करते हैं ठीक है और ये जो कार्य कर रहे बिल्कुल किसी को दिखाई नहीं देता क्यूँकी अंडरग्राउंड है ना किसी को मालूम नहीं पड़ रहा की क्या हो रहा है लेकिन हो रहा है ये बिल्कुल गुप्त रीति से परमात्मा आकर पु� सभी को तपस्या सिखाते हैं और वो भी दिखते नहीं और तपस्या करने वालों को भी कोई नहीं जानते इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं यू आर अनोन तो ये अंदर ही अंदर गुप्त रीति से काम हो रहा है हुँ. अब ये हो गया तपस्या और उसके बाद जब फल निकलता है जब कोई बीज अंकुरित होना शुरू कर देता है तो शुरुआत में एक छोटा सा कोमल पत्ता निकलेगा हुँ. तो वो इस तपस्या के माध्यम से इस तपस्या को कहेंगे हम लोग संगम युग और सत्युग में जो जन्म होता है शुरुआत जैसी हो जाती है कोमल पत्ता निकलता है तो श्री कृष्ण और श्री राधे का जन्म होता है पहले वो तप से बनते हैं और उनकी योग तपस्या से ही उनका जन्म होता है और उनके द्वारा फिर उनके साथ में फिर और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं फिर और लोग आते हैं फिर ऐसे करके वो एक बहुत ही सुंदर स्वर्ग जैसे जिसको हैवन कह सकते हैं ऐसे कंप्लीट जो है वो शुरू हो जाता है युग तत युग तो एक ही जैसे जाट से निकलेगा तो शुरुआत शुरुआत में कोई दस बारह स्टैम्प तो एक साथ नहीं निकलेंगे ना हम्म एक ही टहनी निकले और वो सीमित कुछ समय तक चलेगी है ना तो वैसे ही इस कल वृक्ष में परमात्मा जब आते हैं तो अन्य सभी चीजों का विनाश करते हैं तो एक सत्य धर्म की स्थापना करते है सतयुग की स्थापना करते हैं तो सत्युग में सिर्फ एक धर्म एक भाषा एक राज्य होता है तो वो टहनी सत्युग से त्रेता तक आ जाती है Okay. त्रेता के बाद दो युगों तक 1250-1250 वर्षों के बाद उसमें फिर अलग अलग धर्मों की फांदियां निकलती हैं। हम्म hmm. हम्म फिर उसमें पत्ते वगैरह सब शुरू हो जाती हैं, ठीक है हम्म हम्म hmm. फिर वो बहुत ज्यादा धर्म बहुत ज्यादा मनुष्य आ जाते हैं सृष्टि पे फिर तो जितने ज्यादा लोग कम लोग थे तो सुख थे सुखी था संसार ज्यादा लोग तो फिर ज्यादा एमिनिटीज़ वर्क करना पड़ता है फिर मेहनत लगती है फिर जो भी सब परेशानियां बढ़ने शुरू हो जाती है तो द्वापर में दुख शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो पेड़ बहुत ज्यादा बढ़ता है तो लास्ट में कलयुग आ जाता है जहां पर धर्म के भी धर्म शुरू हो जाते कलयुग में हाँ कलयुग इन द सेंस डॉपर स्टार डॉपर एंड एंड कलयुग के शुरुआत में कैसे होता है एक टहनी निकलती है डॉपर में तो उस टहनी के भी दो और टहनी निकलती है। हैं है वैसे धर्मों को अगर समझ ले तो एक जैसे कृष्ण धर्म की समझ लो अपन है ना तो कृष्ण धर्म आया उसके बाद फिर उसमें दो डिविद हो गया माना वो कैथलिक नॉन कैथलिक में डिवाइड हो गया जी बहुत धर्म आया वो फिर दो हिस्से में बढ़ गया दि, दिगंबर और सितंबर इस्लाम धर्म आया उसमें भी दो कन्वर्ट हो गए ऐसी कई चीजें हैं है, और धीरे धीरे फिर उसमें से भी क्या हुआ और फांदियां निकलने लगे मठ पंथ मंडल छोटे एनजीओ संस्थान ये बहुत मतलब का बहुत सारी चीजें ठीक है हैं। बढ़ रहा है कंटिन्यूशन है उसकी जब तक वो ग्रोथ है वो ग्रोथ करेगा ही तो फिर लास्ट लास्ट तक जो है कलयुग के अंत में बहुत सारे जितने भी आत्माएं हैं उनको तो रोल प्ले करना ही है तो धीरे धीरे वो लोग आते गए हैं और ये टहनी बढ़ती गई तो काटा गया फिर कल्प का सारा जो है उसका जितना ग्रोथ था वो ग्रोथ हो गया ठीक है अब ग्रोद पूरा होने के बाद क्या होता है फिर से वो जाड खत्म होने के इसको। आ, आ, की ट्रीमिंग के तो फिर से वापस ट्रीमिंग खत्म होने के पहले उसको स्टार्टिंग करना पड़ता है ट्रीमिंग का <laughs> मर गया तो फिर ट्री, ट्रीमिंग कहां से होगा <laughs> तो उसमें फिर परमात्मा को उसको बचाने के लिए उसी समय आते हैं जब वो खत्म होने के थोड़ा सा जैसे दिया बुझ ही रहा है बस उसकी लो भी आधी आधी धीरे से टिमटिमा रही है बंद भी हो रहा है चालू भी हो रहा है उसी समय अगर आप तेल डालेंगे तो फिर माचिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर अगर वो पूरी तरह से गुज गया है सिर्फ लो रह गई है रेडनेस रह गया तो भी वो जलेगी तो नहीं ना तेल भले आप डालो फिर आपको उसको खींचना पड़ेगा फिर वापस तो उसको इग्नाइट करना पड़ेगा ठीक है तो ये पूरा जो है ऐसा ये कल्प रक्ष में इसमें भी क्या होता है आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है ऐसे कहानी बताया जाता है कि एक व्यक्ति के साथ थका हरा जो है जंगल में बटकते बटकते एक पेड़ के नीचे बैठ गया बैठने के बाद उसने संकल्प किया कि अरे यार, यार ये झाड़ कितना अच्छा है यहाँ अगर मुझे ठंडा पानी मिल जाता तो अच्छा होता तो ठंडा पानी आ गया उसके पास पानी पीने के बाद उसको भूख लगी तो बोले यार खाना मिल जाता तो कितना अच्छा होता तो जैसे संकल्प किया उसने थाली पर के व्यंजन आ गए उसके पास खाना खा लिया खाना खाने के बाद उसको लगा रिया सोना चाहिए तो पलंग आ गया तो जैसे पलंग पे सोने लगा तो उसको लगा कि यहाँ कुछ बोध तो नहीं है तो बूथ भी आ गया ये खा तो नहीं जाएंगे तो खा भी गए <laughs> <हुँ। laughs> तो वा आप जैसा संकल्प करेंगे सृष्टि वैसी आपकी बनती है ठीक है तो कल्प पृक्ष के सामने आप बैठे हैं अब संगम पर तो इसमें जो भी आप संकल्प करेंगे वो पूरा होता है तो ये स्टोरी है लेकिन उसको जो है यथार्थ रूप से जानने के लिए परमात्मा ये कल्प पुरुक्ष के रूप में इन युगों के बारे में भी बताते हैं ठीक है अब इसमें और बहुत सारी चीजें आपको चित्र वगैरह देख फोटोज वगैरह बने हुए हैं आपको और समझ में आ जाएगा अभी हम लोग इसी चीज को और एक तरीके से समझेंगे ठीक है हम्म और एक, एक सी डी की तरह सी की तरह ठीक है जी अब ये सिर्फ इंडियन फिलोसफी आएगी इसमें अब जब अभी दोनों चीजों में होल वर्ल्ड की फिलोसफी थी हम्म साइकल में होल वर्ल्ड की फिलोसफी समाई हुई थी एंड में भी होल वर्ल्ड की फिलोसफी समाय लेकिन ओनली भारत को सपरेट परमात्मा बताते हैं क्यों उनका बर्थ प्लेस है भारत तो इसीलिए भारत का उत्थान एंड पतन को परमात्मा आकर बताते हैं वो 84 फोर बर्थ भी परमात्मा जो है भारतवासियों का ही बताते हैं बाकी लोग 84 फोर बर्थ ही नहीं मानते कई लोग तो ना दूसरी जगह पे जी तो परमात्मा आकर चौरासी जन्मों की जो कहानी है उसको यथार्थ तो बताते हैं अब वो इसके पहले एक और चीज अपने को जानना है जैसे कई जगह पे हम लोग पढ़ते हैं या कोई सुनाते हैं कि मनुष्य जो है चौरासी लाख योनियां धारण करता है है ना तो ये कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना जरूरी है नॉट रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है 84 फोर ऐसा इतना जन्म तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें आपके सिर्फ पूरे दिन में आप आज क्या खाए हो कल किसी ने पूछा तो आपको याद नहीं रहता तो 84 फोर लैक्स मानो बहुत ज्यादा हो गए ना वो जी। क्या कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा ना आपके पास जी तो वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है टोटल 84 जन्म जनम बर्थ एटी ही है हमारे 84 तो कैलकुलेशन में आ जाता है ठीक है हम्म hmm. और उसमें भी 84 फोर लैक्स जो योनी बताया गया है वो सेगमेंट्स है इतने सारे जीव जंतु इस पृथ्वी पर अपना निवास करते हैं 84 फोर लैक हम्म ठीक है उसमें से एक योनि मनुष्य का है हाँ तो 84 लाख जो है अलग अलग सेगमेंट है मच्छर वच्छर सब प्राणी पशु पकड़ के जो भी है जो भी जीव है पृथ्वी पे वो इतने हैं अब उसमें से जो है सबसे समझदार बुद्धिजीवी प्राणी सिर्फ मनुष्य को बताया गया है तो इसीलिए बाप परमात्मा आकर हमें सिर्फ मनुष्य की कहानी को बताते हैं ये ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य सुधर जाता है तो बाकी सबका कल्याण अपने आप उसमें समाया हुआ है मनुष्य के बिगड़ने से सारी चीजें बिगड़ जाती हैं और मनुष्य के सुधरने से सारी चीजें स्टेबल हो जाती हैं तो इसके एक छोटे से स्टोरी से भी कभी कभी हम लोग एग्जाम्पल देते हैं स्टोरी इज दड़का था बहुत शरारती था और काम भी अच्छा कर लेता थोड़ा होशियार भी था और एक बार पिताजी को कुछ काम करना था वॉज राइटिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो उस बीच में वो लड़का आके पिताजी से मस्ती करने लगा और प्रश्न पूछने लगा तो पिताजी आप बच्चे को डांटे क्या करे ऐसा करके उन्होंने थोड़ा सा युक्ति से काम लिया तो उसने क्या किया सामने एक देश का नक्शा वाला चित्र पड़ा था और देश के नक्शे को उसने क्या किया ओ, दिया. चार पांच छह सात आठ नौ दस टुकड़े कर दिए और उस बच्चे को दे दिया बोला अब जो है आप इसको देश का जो नक्शा है उसको ठीक करके आ जाना आप ठीक है तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ आप इसको ठीक करो तो मुझे भी अच्छा लगे तो बच्चे को काम मिल गया तो बच्चे ने उसको लेके वो दूसरे रूम में चला गया और पिताजी अपना काम करने लगे लेकिन वो पांच मिनट में बाहर आ गया बच्चा तो पिताजी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया बोले पिताजी आपने जो बताया था मैंने कर दिया नहीं बोला इतना बड़ा हार्ड काम दिया था इसको ये कैसे कर दिया तो देखा तो सचमुच वो सारा ही जो है आ, मैप जो है वो सेट था तो पिताजी वॉज वेरी कंफ्यूज बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो गया बच्चे को बुलाया उसने बोले ये कैसे किया आप? आपको कैसे मालूम कौन सा देश कहा है लेकिन एक्यूरेट कैसे सेट किया तो पिताजी को बोलता लड़का डैड आप बहुत सही बोल रहे हैं मुझे क्या पता कौन सा देश कहाँ होगा लेकिन मैंने क्या किया जैसे ही आपने दिया उसको देखा पीछे एक आदमी का चित्र था तो मुझे आदमी का चेहरा तो पहचान है ना कैसे है आदमी तो मैंने उसको सेट किया और ये पीछे का अपने आप ही सेट हो गया <laughs> तो कहने का भाव ये है कि मनुष्य जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है तो वो उसके पर सारा ही साइकल कहो सारी प्राणिया सारे सब कुछ डिपेंड करता है तो इसलिए परमात्मा आकर सभी जीव जंतुओं के बारे में या कुदरत के बारे में नहीं बताता तो परमात्मा सिर्फ मनुष्य को ही ठीक करता है उसे ही उनमें भी वो उन लोगों को चुनता है जो उसको समझ सके और उनको बताता है और फिर वो आगे सब चीजें कर लेते हैं तो इसी तरह अब हम लोग 84 बर्थ ऑफ इंडियन फिलोसफी भारत का उत्थान और पतन की कहानी को हम लोग समझेंगे ठीक है जी अब ये जैसे कि हमने पहला जो देखा था आत्मा और तीन लोग देखा था है ना हम्म हाँ। तीन लोग के साथ में हमने पृथ्वी को देखा था और पृथ्वी के ग्लोब में भी वो सारी चीजें हमने देखी और ऊपर से परमधाम जो है आत्माओं की दुनिया ये भी हमने समझ रखी है ठीक तो परमात्मा अब जो संगम है ये एक ऐसा टाइम है जहां पर सबको करना पड़ता है परमात्मा को क्योंकि सत्युग में जो है कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है दुख नहीं है दो तो युगों तक पूरा तरह से सुखी सुख है एक बहुत पावरफुल सिस्टम से वो काम चलता है ऐसे ना आप कोई सिस्टम होना चाहिए तब ना चीजें ऑटोमेटिकली वो फॉलोअप होता रहेगा और सुख मिलता रहेगा लोगों को हम्म अगर बिना सिस्टम के आप चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा है ना वो लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा सुख मिलेगा भी तो लॉन्ग टाइम नहीं मिलेगा है ना हम्म तो इसलिए परमात्मा क्या करता है एकदम से सभी को कलियुग अं के बीच में अपना काम करता है सभी को समझाता है और फिर सभी को एक साथ जो है, है न वन टेक ऊपर ले जाता है परम धाम में अपने घर और सीनियर्स में परमधाम में और वो वहां पर लटक रहते हैं आत्माएं जो है लटक जाती है क्योंकि वो मैग्नेट है उसके साथ में चिपक जाती है।, है, है और फिर यहाँ पूरी तरह से क्लीनिंग हो जाती है यहाँ फिर क्या हो जाता है ये जो हमारे शरीर यहाँ पर छूट जाते हैं परमात्मा के साथ तो सिर्फ आत्मा ही जाती है ना हम्म तो जो शरीर हमारे यहाँ पर होते हैं ये फिर यहाँ पर जो है पांच तत्व जो है उनको गला देते हैं एंड पूरी गरती जो है उपजाऊ बन जाती है जैसे भारत देश की महिमा है ना सोने उगले हीरे मोती तो वो इतना प्योर पावरफुल ये पूरी कुदरत को भी टाइम मिलता है ना क्योंकि 5000 थाउजेंड ईयर्स तक उन्होंने काम किया सेवा किया तो उन्हें भी रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए ना रिज्यूमेट होने के लिए तो उनको खाद जो मिलता है वो हमारे पूरे जो बॉडी है ये पांच तत्वों का इन्होंने सारा एनर्जी अब्जोर्व किया ना इन तत्वों का ये मुझे वो बॉडी को लटकने वाली ये बात समझ नहीं आई बॉडी में लटक रही है। आत्मा लटक रही है ऊपर आत्मा लटक रही है बॉडी तो पांच तत्व तो ये आएगा ना वो तो ऊपर जाने जा ना ये इसको दोबारा एक बार समझाएंगे प्लीज हाँ परमात्मा आते हैं अच्छा हाँ परमात्मा जो सच के बीच के टाइम में टाइम में आते आ, हैं एंड उनको क्या है एक बार कैरी करना होता है सभी को ऐसे ना बाप बच्चे तर, तो अगर आप बहुत समय के बाद अपने बच्चे से मिलते हैं तो क्या करेंगे प्यार करेंगे ना उसे जी हाँ तो उसे गोद में लेंगे उसे अपने घर ले जाएंगे है ना जी तो बिल्कुल वैसे ही परमात्मा आते हैं सृष्टि में तो सभी बच्चों को अपने घर ले जाते हैं तो घर ले जाएंगे तो वो शरीर के साथ तो नहीं जाएंगे ना विदाउट शरीर ही जाएंगे जाएं, आत्मा को ले जाते हैं हाँ आत्मा निकल गई बस सीधा परमधाम में परमात्मा के साथ में अपने घर में बिल्कुल खुश फील होता है कि हम वी आर वी हम लोग आ गए अपने घर ठीक है वो शांति में हो तो जाते हैं तो ये चैप्टर वहां खत्म हो जाए ठीक है ये परम वाला चैप्टर यहाँ क्लोज कर तो अब परम वाली बात समझ में आ गई जी हम देखते हैं अब वो ऊपर वाला वो उनको छोड़ दो अब नीचे आ जाओ अब नीचे क्या हुआ होगा हाँ जी हाँ हाँ हा, नीचे क्या है सिर्फ बॉडी है पांच तत्वों का है ना और यहाँ की उसमें से बॉडी में से जब सोल तो चले गई वो पांच तत्वों की बॉडी रह गई है ये अब ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लीनिंग हो जाती है और जो धरती माँ को जो खाद चाहिए वो सारी चीजें इसको मिल जाती है क्या हुआ पांच तत्व तो पांचवे मिनट ओके जितने भी हमने यूज किया ना फाइव एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं ना हम लोग हम्म जी जी हाँ। अब जब बॉडी की बात आ गई यहाँ पर क्लियर समझने की कोशिश करो आप क्योंकि जब से आप जन्म लिया है इस शरीर को धारण किया पांच तत्वों से ठीक है वो जितना हाँ। लिया उसकी एनर्जी तो, तो कम हो गई ना वो कुदरत की सिर्फ आपने ले लिया फिर उससे कितने करोड़ों आत्माए आई सबने ले लिया सबने ले लिया और उसके बाद उसको यूज करना भी शुरू कर दिया आप खा भी तो उसी से रहे हो तो आज फिर खाने के लिए फिर केमिकल्स आ गए लास्ट लास्ट में है ना तो आप सारी एनर्जी आपने इस बॉडी में दबा के रखी है कुदरत की जी तो कुदरत देगा कहा से आपको एक्स्ट्रा है, है ना तो जैसी आत्मा चली जाती है तो शरीर फिर से वापस इसमें मिल जाता है तो उसको एनर्जी रीगेन होता है वो भी पावरफुल बन जाता है कुदरत ठीक हम्म ठीक है तो ये पूरी तरह से मतलब दोनों का ही बैलेंस रहता है क्योंकि आप रह रहे के आप भी अशांत हो रहे हो आप आत्मा को शांति चाहिए हम्म तो आप परम शांति धाम में चले गए वहां आप शांति में रहें आपको जो चाहिए वो मिल गया रेस्ट मिल गया आपको और यहाँ जो एक कुदरत था जिसको तो परमात्मा ने बहुत ही सुंदर हेवन टाइप बनाया था जहाँ सब कुछ संकल्प से चलती थी तो वो भी अपना जो है पूरी तरह से एनर्जेटाइक हो जाता है हो जाती है, ठीक है पूरी तरह से कंप्लीट बन जाती है और वो बिल्कुल जैसे प्लेन जो है ना एक स्टेज जैसा होता है ना वैसे बन जाती है <laughs> मतलब सारा ही उसमें पूरी एनर्जी आ जाती है रिजिनेट हो जाती है ठीक है कुछ कुछ जगह बहुत दूर जहां पर कोई नहीं रहता है वहां पर पहाड़े होती हैं, बाकी लोगों के बीच में गांव में ऐसे पहाड़ बीच में आके खड़े नहीं होते जैसे अभी है हम्म ठीक है तो दोनों लोगों को जो चाहिए परमात्मा ने क्या किया सबको अपना अपना देना है वो दे दिया ठीक है अब फिर से क्या होता है जैसे ही ये पूरी अः कायनात जो है कुदरत जो है वापस तैयार हो जाता है और कुदरत का क्या नियम है वो आत्माओं की सेवा में रहती है उसके अगेंस्ट में कभी भी नहीं जाता वो उसको हाजी हाजी करता है हम्म तो ये बहुत बड़ा जो है उसका वो क्या कहते हैं दाता है जैसे भगवान देते हैं वैसे कुदरत भी आपसे कभी कुछ नहीं लिया और देता ही रहता है Isn't it? Hmm. वो की सेवा में रहता है हम्म hmm. तो वो जब तक आप उस, उसको लगता है कि किसी ने मेरे पास भेजा है उसकी मेहमान नवाजी करना मेरा फर्ज है हम्म <laughs> hmm. तो अब न्यून शुरू हो गया ठीक है आ, संगम भी खत्म हो गया एंड सच यू विल बी गोइंग टू स्टार्ट ठीक है हम्म hmm. हम्म hmm. तो ऊपर में जो लोग बहुत योग तपस्या कर रहे थे यहाँ पर संगम पे जिसने ज्यादा रिसीव माना लाइव में जो रिसीव किया उसको ज्यादा एनर्जी मिलता है जो घर पे जाके भगवान को साथ बैठ के वो एनर्जी मिल रहा है वो तो है ही है लेकिन जो जीवते जी सब कुछ भूलकर उस परमात्मा को जिसने याद किया था उसके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा होती है तो इसीलिए वो एनर्जी फिर से यूज होना चाहिए ना उसको तो पहले पहले वो लोग एंट्री करते हैं इस दुनिया में ठीक है वो आत्माएं नीचे उतरती हैं टच करके नीचे आ जाती हैं और उनके लिए हेवन यहाँ रेडी रहता है और पूरी कुदरत जो है उनकी सेवा में उपस्थित होती है इसलिए सत्युग में जितने भी लोग आते हैं वैसे कहते हैं जो आते हैं वो लक्ष्मी नारायण का राज्य यानी विष्णु वाला पालना जो बाबा मैंने बताया था आपको शिव में हुँ, हुँ, वो विष्णु डिनेस्टी शुरू हो जाती है तो पहले राधा कृष्णा फिर उनका स्वयं हो जाता है तो लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है विष्णु इन द लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप को समझने के लिए बताया था जी तो ये लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है वहां यथार्थ राजा रानी सब कुछ सुखी सुख यथा राजा रानी सब सुखी रहते हैं इसमें सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस होता है बाकी सब के पास एमिनिटीज होते हैं सब चीजें होती हैं जैसे यहाँ पैसे वाला होगा तो उसके पास एयरक्राफ्ट होगा अब जिसके पास पैसा नहीं है तो बिचार एयरक्राफ्ट में जा भी नहीं सकता सोच भी नहीं तो ये ये जो नारायण और लक्ष्मी की ये जो लगा एक बिंदु के साथ ही वो पिक्चर है तो ये ये क्या सबसे पहला सतयुग का सिम्बॉल है कि ऐसे सबसे पहले वो आए थे वो किस चीज का सिम्बॉल है किधर किधर सिर्फ बोल रहे वो एक जैसे नारायण और लक्ष्मी वो पिक्चर अगर कहीं भी यहाँ देखो ना ब्रह्म कुमारी के आश्रम वगैरह में तो तो यही पिक्चर लगी होती है तो वो वो क्या वो सत्यु क्या कि वो सबसे पहले वो आए थे नहीं वो हा? वो क्या वैसे बनाते हैं परमात्मा आकर सभी को ठीक है वैसे, वैसे इंसान को बनाते हैं वो हाँ माना भगवान ने जो बनाया था हमें वैसे बनाया था हम ऐसे अभी बाद में बने अच्छा हाँ जब आपके पास एनर्जी ये हमारा असली स्वरूप वो है वो है इसलिए लक्ष्य वो है लक्ष्मी नारायण अच्छा लक्ष्मी नारायण तो वो बहुत ही योर रहते हैं तो वो एंट्री करते हैं और फिर कुदरत उनकी सेवा करती है और वो आते हैं तो सबसे अच्छी अच्छी चीजें सब चीजें होती हैं उनके पास आज जो साइंस है ना उससे कई गुना प्योर साइंस वहां पर था आज हम लोग रिसर्च शब यूज करते हैं बिल्कुल गलत है कुछ रिसर्च नहीं है वो तो, तो कुछ आइडियाज लगा के आपने चीजें की है बस तोड़ मर के और कुदरत आपको सपोर्ट कर रहा है इसलिए चीजें बनती जा रही लेकिन जो सचिव जहां पर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मिलकर काम करते थे हम्म हाँ। और संकल्प जैसे ही हो जाता एंड वो साइंस आपको जो है वो चीजें तैयार करके दे देता कुदरत हम्म हाँ। ठीक है तो सत्युग में जो है सदा एवर प्योर अभी इसमें अपन बर्थ स्टेटस देखेंगे ठीक है क्यूँकि हम लोग समझने की कोशिश किस चीज को कर रहे हैं इसमें डायवर्शन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन हम लोग एक जो चीजें हमने समझना है वो समझ लेते पहले 84 फोर की बात हम लोग जो देखना चाहते हैं ठीक है जी। अब सत्युग में पहला जो है प्रिंस श्री कृष्णा फिर राधा इन सब का चीजें चलता रहता है और यहाँ एक बहुत प्योरनेस होता है आ, संकल्प शक्ति योग से बच्चे पैदा होते हैं ठीक है योग बल क्या काम होता है यहाँ पर आपने थॉट किया अपने आप ही आपके पूरे बॉडी में वो चेंजेस आ जाते हैं और कलयुग में और सतयुग में दो तीन शब्दों का मैं डिफरेंस आपको बताऊँ बड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा कलयुग में बच्चा अगर गर्भावती हो जाती महिला तो अपन क्या कहते हैं गर्भ जेल कहते हैं कलयुग में और शतुग में गर्भ जेल शब्द नहीं होगा गर्भ महल शब्द होगा ये डिफरेंट है हम्म hmm. और यहाँ माँ को बहुत त्रास होता है पीड़ा होती है वहाँ पीड़ा ही नहीं होता है कोई भी प्रकार का और hmm. यहाँ कौन आ रहा है कुछ पता नहीं है गर्भ से कौन निकल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है लगाना पड़ता है hmm. लेकिन वहाँ गर्भ में से पहले ही उनको इंटीमेशन मिल जाता है कि राजकुमार आने वाला है राजकुमारी आने वाली है उसकी तैयारियां होती है ये बड़ी चीज उसमें ततयुग में हम्म। उसकी तैयारियां होती है उसके लिए सब कुछ पहले ही बनता है तो वहां पर पहले से उनको पता होता है कौन आ रहा है ठीक है ऑटोमेटिक सब चीजें तैयारी होती है उसकी और तत्युग त्रेता में मृत्यु शब्द नहीं होता आ, और यहाँ पर मृत्यु शब्द होता है इसीलिए कहते हैं अकाले मृत्यु यहाँ कब कौन मरेगा पता ही नहीं और वहाँ ऐसा नहीं होता है वहां जिसमें तो वहाँ तुमें... क्या होता है हाँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वहाँ जैसे नहीं, क्या, क्या होता आपकी आवाज बहुत कटरी है नहीं तो उस उस मृत्यु को क्या कहते हैं उसमें मृत्यु शब्द ही नहीं है ठीक है तो मृत्यु होती तो है ना वो जाते तो है ना लोग मैं सुनो ना उसके स्टोरी क्या है वो तो समझो ओके okay. okay. so, समय होते ही जैसे बच्चा हो गया खुश है फिर धीरे धीरे वहां कोई बूढ़ा नहीं होता hmm. हम्म आत्मा के अंदर सारी शक्तियां होती हैं तो एवर ग्रीन रहता है हमेशा जवान रहता है और सौ डेढ़ सौ साल हो गया तो वो खुद उनको पार्टी देता है लोगों को बुला के की आई एम गोइंग टू चेंज मैं इस तो जगह पे जन्म ले रहा हूँ ऐसे करके वहाँ मृत्यु भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है, है मृत्यु होता ही नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वहां पर शब्द ही नहीं यूज किया जाता हूँ ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ता है आपको जाके गर्भ में गर्भ महल में प्रवेश करना है आपको फिर से दूसरा शरीर लेना है वो सारी चीजें जैसे मैं एक कपड़ा छोड़ के दूसरा कपड़ा आप पहन रहे हो नए कपड़े को धारण कर रहे हो वो फीलिंग है वहां पर हम्म और क्योंकि वहां पर पूरी तरह से सोल कॉन्शियसनेस है आत्मा की समझ है आत्मा का भाव है हम्म तो इसीलिए वो चीजें ऑटोमेटिकली कोई भी वहां पर दुख होता ही नहीं है ठीक है ये सत्युगं त्रेतायुग में अब इसमें सत्युग में वहां पर आने के बाद कितने जन्म लेते हैं आपकी आयु जो है जितना ज्यादा होगा उतना जन्म आपके कम होंगे हम्म। और जितना आपकी आयु कम होगी उतना ही जन्म ज्यादा होंगे आपके ठीक है अब सत्युग में हमने आठ जन्म सुखद अनुभूति करते है। जनम, हैं, आठ जन्म ठीक है गोल्डन स्टेज है यथा राजा रानी प्रजा सभी सुखी हैं और सुखी सुख है जीवन बहुत ही सुंदर है आठ जन्म हम लोग लेते हैं गोल्डन स्टेज पे ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं त्रेता त्रेता युग में जहां हमारा गोल्डन स्टेज चेंज होके सिल्वर स्टेज हो गया ठीक है हम्म अब एंट्री करते हो तो आपके अंदर आत्मा की कलाएं कहा जाता है ठीक है तो ततयुग में आप सोलह कला संपूर्ण होते हैं हो, होल होल है फुल कंप्लीट कंप्लीटनेस आपके अंदर पावर है प्योर प्योरनेस है ठीक है सोलह कला जैसे ही त्र, त्रेता में एंट्री करते हैं तो त्रेता में युग परिवर्तन होता है तो दो कला कम हो जाती चौदह चौदह रह जाते हैं है है सत्युग में और आपके जन्म बढ़ते हैं कलाएं कम हो रही हैं, जन्म बढ़ रहे हैं आयु भी कम हो रहा ठीक है थीके? अब त्रेता में जो है आपके चौदह कला है और आपके जन्म बारह है ठीक है बारह जन्म हो गए त्रेता में सतयुग में आठ थे त्रेता में बारह हो गए हाँ टोटल ट्वेंटी अब आते हैं हम लोग दोपहर में दोपहर में आपकी कलाएं आधी हो जाती हैं, चौदह थे सात हो गए कितने हो गए जी सात कला रह गई सात कला रह गई सात रह गये और जन्म तो हाँ। बढ़ जाते हैं जातेस इक्कीस जन्म हम्म तो टोटल कितने हो गए अभी फोर्टी वन फोर्टी वन हो गए और फिर हम लोग आते हैं कलयुग में कलयुग में आपके जन्म बयालीस बयालीस हो जाते फोर्टी टू बर्थ आप लेते हैं और यहाँ कला धीरे धीरे कम होके एक दो कला रह है जाते हैं मतलब मिनिमाइज होते नहीं के बराबर हो जाते पूरी तो टोटल कितने बर्थ हो गए आपके 42, 21, 12 एंड 16 कैलकुलेशन नहीं करेंगे अरे 83 हो गया टोटल 83 थ्री में 8 की श्रेता में 12-20, डॉपर में 21, 41 हो गए इक्कीस इक्कीस फोर्टी टू कंजुग में 42, टू हम्म तो टोटल हो गया आपके 83, हो गया कि नहीं जी हो गया हाँ हाँ एटी हो गए और हम लोग कहानी सुना रहे हैं आपको 84, जी तो एक जो जन्म हमारा होता है ये सारे जो जन्म हैं हम लोग बर्थ लिए हैं, ठीक है कुकवंशावली है, है जन्म 83 जो भी है हम्म क्योंकि तो किसी ने किसी के द्वारा हमने जन्म लिया आत्मा ने एक बॉडी प्राप्त किया है ना इन द सेंस बॉडी प्राप्त करने के लिए वो जरिया था आपका नया ड्रेस में लेने के लिए ठीक है हुँ. अब एटी फोर जो है वो लास्ट में हमको आके परमात्मा मुक वंशावली जन्म देते हैं ज्ञान के आधार से अपना बच्चा बनाते हैं गोद लेते हैं तो अब परमात्मा हमारा पिता ही है हम सब भगवान को पूछते हैं माता पिता के रूप में याद करते हैं तो वो जो फील है वो टच है वो रियलिटी में आप संगम पर आके परमात्मा हमको फील कराता देता है पहले आकर परमात्मा कुछ नहीं करता आपको क्या कहता है मीठे बच्चे कैसे हो आप ये शब्द है उनके हुँ, तो हुँ, मीठे बच्चे पूरी यूनिवर्स में जितने भी सोल है जितने भी लोग हैं उनको बोलने का अथॉरिटी सिर्फ परमात्मा को है तो उसमें जैसे हमको मीठे बच्चे कहा हम बच्चे हो गए वो हमारा पिता हो गया तो हमारा ये अलौकिक जन्म इसको कहा जाता है डिवाइन बर्थ कह सकते हैं हम लोग तो ये हमारा है दिव्य जन्म हो गया hmm. और ये है 84 वाला इससे हमारा पूरा कायकल्प होता है ठीक है यह है पूरा 84 की स्टोरी एंड hmm. इसको अभी सत्यु प्रेता दोपर कलियु को आ, स्वास्तिक के रूप में भी समझ सकते हैं साइन ऑफ द स्वास्तिक स्वास्तिक में क्या बनाते हैं स्वास्तिक बनाते हैं दीपावली में भी बनाते हैं शुभ लाभ लिखते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं है ना? जी, तो ये स्वास्तिक कुछ नहीं है चार युगों का प्रतीक है समय चक्र को दर्शाता है चार युगों को बताता है सत्य त्रेता गॉप और अब हम लोग आगे संगम पर जैसे परमात्मा को हमने अपना पिता मान लिया और उन्होंने अपने को बच्चा समझ लिया युग चेंजेस हमारे लिए युग बदल गए चल तो कल युग लेकिन मेरे लिए बदल गया है संगम युग आ गया क्योंकि मुझे पूरा नॉलेज मिला और मेरा सही पिता कौन है उसके बारे में पता चल गया ये अलौकिक जन्म के कारण मैं संगम पे आ गया और मुझे फिर परमात्मा जो है अपना भाग्य लिखने का कलम दे देते हैं ज्ञान और योग से hmm. तो ये संगम में हम लोग अब जितना चाहे उतना आप 84 बर्थ आप 83 बर्थ में जितना आपको अच्छा करना है जितना भाग्य बनाना है वो अभी बना मना सकते है hmm. अब परमात्मा को आप दोष नहीं दे सकते मेरा भाग्य ऐसा क्यों देता अब आपको लिखना है कितना चाहिए जितना आपको लेना है Hmm. याद करके अपने अंदर जितनी पावर आप रिव्यू कर सकते हो जितना ज्यादा टाइम आप hmm. दे सकते हो वो आपके ऊपर hmm. डिपेंड करता है आपके पुरुषार्थ पे ठीक है hmm. तो ये संगम युग so, प्राप्त तो ये संगम युग चल रहा है हाँ कब से चल रहा है 1937 से हर आत्मा का Hello? संगम युग अपने समय पे चलता है हेलो जी जी हाँ हर जी आत्मा ये वाला जो युग हैं जी। हर आत्मा का संगम जो है अपना अपना फिक्स है तो 1937 परमात्मा ने एंट्री किया ज्ञान देना शुरू किया संगम शुरू हो गया में तो जिन लोगों को लेना है वो लेते गए लेते गए अभी लास्ट तक वो लेते रहेंगे और जो जब से एंट्री करेगा जब से शुरू करेगा तब से उसका संगम युग शुरू हो जाता तो ये इसका टाइम पीरियड कितना होता है सर किसका संगम युग का हंड्रेड इयर्स मिनिमम हंड्रेड हाँ तो बीस तो सैंतीस तक का हम्म। ठीक है संगम ठीक है? है? है? है? है? है? है तो अभी और भी कुछ आगे पीछे उसमें चीजें हो सकती हैं जो हम लोग कल जानेंगे ठीक है ना ओम शांति ओम शांति ओम शांति